श्री रामकृष्ण वचनामृत 22 सितंबर अठारह परिच्छेद तेरासी आद्या शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्रण करेंगे गायत्री ब्रह्म मंत्र है विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है विषय बुद्धि छूटती नहीं रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं कली में वेद का मत नहीं चलता जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है जिस समय वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं दो अलग अलग नहीं एक ही है श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता केवल कहा जा सकता है अस्तिमात्र मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्तीोपलब्ध तत्व प्रसिद्ध केवल राम हम जो कुछ देख रहे हैं सोच रहे हैं सभी उस आद्या शक्ति का उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है सृजन पालन संहार जीव जगत फिर ध्यान धाता भक्ति प्रेम सब उन्हीं का ऐश्वर्य है परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी कहा था हे राम तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है परंतु तुम दोनों अभिन्न हो जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति सांप जैसी गति को सोचता सोचना हो तो सांप को सोचना होगा और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है दूध का विचार करने पर दूध के रंग का धौलतत्व का विचार करना पड़ता है और दूध की तरह सफ़ेद अर्थात धौलतत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण हो आता है और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है इस आद्याशक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत्त कर रखा है आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया मैं ही तुम तुम ही मैं हूँ जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूँ यह बात नहीं चलती जल की ही तरंग है तरंग का जल नहीं कहलाता जब तक आवरण है तब तक माँ माँ कहकर पुकारना अच्छा है तुम माँ हो मैं तुम्हारी संतान हूँ तुम प्रभु हो मैं तुम्हारा दास हूँ सेव्य सेवक भाव अच्छा है इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं शांत सख्य आदि मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है आ मेरे पास बैठ तू जो है मैं भी वही हूँ परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज ना होंगे आद्य शक्ति तथा अवतार लीला वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय अवतार लीला ये सब चिस् शक्ति के ऐश्वर्य हैं, जो ब्रह्म हैं वे ही फिर राम कृष्ण तथा शिव हैं ईशान हरि और हर एक ही धातु है केवल प्रत्यय का भेद है सभी हंस पड़े श्री राम कृष्ण हाँ एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है वेद में कहा है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव उस जिस शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है आध्यात्म रामायण में है राम के दर्शन जितन, जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते थे हे राम हमें अपनी भुवन मोहनी माया द्वारा मुग्ध न करो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंत वह गीता ईशान यह माया क्या है श्री राम कृष्ण जो कुछ देखते हो सुनते हो सोचते हो सभी माया है एक बात में कहना हो तो कामली कांचन ही माया का आवरण है पान खाना तम्बाकू पीना तेल मालिश करना इनमें दोष नहीं है केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है वही त्याग है गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें केशवसेन से मैंने कहा था जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है उसी कमरे में यदि सन्न्यपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए एक भक्त महाराज नव विधान ब्राह्मण समाज किस प्रकार है मानो खिचड़ी जैसा श्री रामकृत कोई कोई कहते हैं आधुनिक मैं सोचता हूं क्या ब्राह्मण समाज वालों का ईश्वर दूसरा है कहते हैं नव विधान नया विधान सो होगा जिस प्रकार छह दर्शन है सठ दर्शन उसी प्रकार एक और कुछ हो होगा परंतु निराकार वादियों की भूल क्या है जानते हो भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं मैं जानता हूं वे साकार निराकार दोनों ही हैं और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं वे सब कुछ बन सकते हैं ईशान के प्रति वही शक्ति वही महामाया चौबीस तत्व बनी हुई हैं मैं ध्यान कर रहा था ध्यान करते करते मन चला गया रस के घर में रस के मेहतर हैं मन से कहा अरे रहा वहीं पर रह माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे थे वे बाहर का आवरण मात्र है भीतर वही एक कुल कुंडलनी एक शठ चक्र है वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष मैंने उस देश में देखा लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है माँ के गले में जनेयू दिया है एक व्यक्ति ने पूछा माँ को जनेयु क्यों है जिसके घर में पूजा है उसने कहा भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मां पुरुष हैं या स्त्री इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई मां के भीतर छठ का ज्ञान होने पर शिव मां की जांघ में से निकल आए फिर शिव ने तंत्रों की रचना की उस जिस शक्ति के इस महामाया के शरणागत होना चाहिए ईशान आप कृपा कीजिए